किताबें करती हैं बातें आवाज़ की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य सरकारी रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार ऐसी था जैसा कि इस श्रृंखला की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि भंवर मेघवंशी आर एस एस में सक्रिय रूप से काम कर चुके हैं और इस दौरान उन्हें जो अनुभव हुए उन अनुभवों की ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवा रहे हैं पुस्तक में कही गई बातों की सटीकता तथ्य और आंकड़ों की पुष्टि सहकार रेडियो नहीं करता है इस पुस्तक को प्रकाशित किया है नवारुण प्रकाशन ने पुस्तक मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तो इसी क्रम में आज सुनिए इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी भगवा ही है गुरु हमारा उन दिनों संस्कृत सीखने और याद करने की मैं हर तरह से कोशिशें करता था कई श्लोक मुझे कंठस्थ थे जिन्हें मैं धारा प्रवाह बोल सकता था मुझे पंचांग देखने का भी नया नया शौक लग गया था भगवत गीता और सुंदर कांड तथा हनुमान चालीसा तो दिनचर्या का अंग ही बन गई थी शाखा में नमत् सदावत्ले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम की प्रार्थना की जाती थी तब तक हमारी शाखा को भगवा झंडा यानी ध्वज नहीं मिला था इसलिए हम लोग एक गोला घेरा बनाकर उसके मध्य में एक बिंदु लगा लेते थे और कल्पना करते थे कि उस स्थान पर भगवा ध्वज लहरा रहा है उसी की छत्र छाया में हम भारत माता की स्तुति करते थे हमें बताया गया था कि मनुष्यों के मन में तो विकार आ सकते हैं, मगर निष्कलंक और वैराग्य के प्रतीक भगवा ध्वज में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं आ सकता इसीलिए संघ यानी आर ने उसे अपना गुरु माना है हमें बताया गया था कि यज्ञ की आहुति से निकलने वाली ज्वाला के रंग का का ध्वज त्याग का प्रतीक है। संघ व्यक्ति निष्ठा में विश्वास नहीं करता वो तो तत्वनिष्ठा है इसलिए गुरु के पद पर कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि निर्मल और शुद्ध आदर्शों का प्रतीक भगवा ध्वज ही हमारा गुरु है और संघ की समस्त शाखाओं में उसी को फहरा प्रार्थना की जाती है गांव में शाखा लगते हुए छह माह हो चुके थे विजयदशमी का पर्व आ गया था प्रचारक जी ने हमारी शाखा को ध्वज प्रदान करने की घोषणा कर दी हम खुशी से झूम उठे हमें हमारा गुरु मिल गया था अब हम निगुरे नहीं रहे एक बड़े लोहे का सरिया स्टैंड और सूती कपड़े का भगवा झंडा हमें मिल गया मैंने पहली बार अपने जीवन की पहली गुरुदक्षिणा दी संघ एक आत्मनिर्भर स्वदेशी संगठन है उसके दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन पर होने वाले खर्च को इकट्ठा करने के लिए हर साल व्यास पूर्णिमा के मौके पर हर स्वयंसेवक को अपनी श्रद्धानुसार राशि लिफाफे में रखकर भगवान ध्वज को भेंट कर दी होती है इसी को गुरु कहा जाता है हमें प्रचारक जी ने बताया की संघ गुरु दक्षिणा के अतिरिक्त अन्य कोई धन अपने खर्च के लिए स्वीकार नहीं करता है मेरा सवाल करने वाला मन यहाँ भी चुप नहीं रह सकता मैंने पूछ ही लिया कि कोई वस्तु यानी कि एक झंडा कैसे हमारा गुरु की भांति मार्गदर्शन करेगी तहसील के सेवा प्रमुख ने मुझे हंसते हुए एक वैदिक ऋषि का उदाहरण दिया की उन्होंने पेड़ पौधे नदियों कुत्ते और बिल्ली जैसे चौबीस सजीव और निर्जीव पदार्थों तथा जीव जंतुओं को अपना गुरु माना था हमारी हिंदू संस्कृति तो इतनी उदार उदात और विशाल रही है फिर हम भगवा ध्वज को क्यों गुरु नहीं मान सकते मेरी शंका का समाधान हो चुका था संघ के सब लोगों के पास प्राचीन समय के उदाहरण और तैयार जवाब होते हैं। उस दिन के बाद से मैंने भगवा झंडे को अपना गुरु और शाखा के डंडे को अपना साथी मान लिया मेरी स्वयं के रूप में शेष यात्रा इसी तरह के जवाबों तर्कों और कुतर्कों को सुनते हुए ही चली आर एस एस में संशय नहीं श्रद्धा का बड़ा महत्व है ये मुझे पता चल गया था एक बार मैंने एक प्रचारक महोदय से पूछा कि भारत में तो हम हिंदू बहुसंख्यक हैं, फिर असुरक्षित कैसे हैं? दरअसल मेरी समस्या ये थी कि मैं जिस गांव का निवासी हूँ वहाँ आज तक कोई भी यानी एक भी मुस्लिम या अन्य धर्मावलम्बी रहते ही नहीं है हमारे यहाँ तो नमाज या आजान की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ती है इसलिए मैं इस धर्म के लोगों को बड़ी मुश्किल से दुश्मन के रूप में देख पा रहा था इसलिए पूछ लिया सवाल जवाब मिला कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक ने कहा था कि आम हिंदू शांति कायर होता है जबकि आम मुसलमान उपद्रवी गुंडा इनका भरोसा नहीं कि कब विश्वास घात कर दे इसलिए ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी हम हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है उस दिन ऐसी मुझे यकीन आने लगा वाकई ये दूसरे धर्मों के लोग हम हिंदुओं के लिए खतरा हैं। पांच ने बनाया बौद्धिक रूप से कट्टर। शाखा में कुछ साहित्य तो मुफ्त आता था पाथे कण तीस रूपए सालाना चंदा जमा करवाने पर आने लगा संघ द्वारा प्रकाशित छोटी छोटी अन्य किताबें भी आती थीं, जिन्हें दो से पांच रुपए में बेचा जाता था मैंने उन्ही दिनों सीताराम गोयल की लिखी पुस्तक हिंदू समाज खतरे में पढ़ी मेरा मन तड़प उठा इसमें इस्लाम ईसाईत और कम्युनिस्ट लोगों द्वारा हिंदू समाज के खिलाफ रचे जा रहे पूरे षडयंत्र की जानकारी दी गई थी बेचारा हिंदू समाज चारों ओर से इन दुष्टों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है मेरी जानने की भूख बढ़ती जा रही थी मैं साप्ताहिक समाचार पत्र पांच जन्य का भी ग्राहक और पाठक बन गया इसके हर अंक को मैं किसी धर्मग्रंथ की तरह पूरे मनोयोग से पढ़ता था जिस सप्ताह पांचजन्य नहीं पहुँचता वो हफ्ता सुना सुना सा गुजरता था सच कहूँ तो संघ जिस हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करता है उसकी पहचान और समझ भी मुझे पांचजन्य पढ़ने से ही हुई मैं आज ये स्वीकार कर सकता हूँ की पांचजन्य ने ही मुझमे वैचारिक और बौद्धिक कट्टरता भरी वैसे तो कट्टरता संघ के विभिन्न प्रशिक्षण करने में भी खूब बढ़ी पाँच दिवसीय आई से लगाकर बीस दिवसीय ओ करने के अनुभव इसके लिए काफी कारगर रहे इस दौरान कठोर अनुशासन की पालना की जाती थी जमकर शारीरिक व्यायाम करवाए जाते थे लाठी चाकू तलवार चलाने का प्रशिक्षण आत्मरक्षा के नाम पर दिया जाता था उन दिनों शिविर स्थल ऐसी बाहर जाकर किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं होती थी इस तरह की ट्रेनिंग को मीडिया से बचाकर करवाया जाता था आज की तरह समाचार पत्रों में किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी जाती थी कहा जाता था कि प्रसिद्धि परांगमुख होकर निःश्रेयस राष्ट्र सेवा में निमग्न रहना ही स्वच्छे स्वयंसेवक होने का गुण है प्रशिक्षण और संघ साहित्य के तालमेल ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से कट्टरपंथी बना दिया था अब मैं किसी से भी बहस करने और भिड़ जाने को तैयार रहता था खास तौर पर सेकुलर किस्म के कांग्रेसियों से वही थे ज्यादातर मेरे इर्द गिर्द विधर्मी मुसलमान तो थे नहीं गांव में उन्हें खोजने तो दूर जाना पड़ता था तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं कार सेवक था की दूसरी कड़ी इस पुस्तक का प्रकाशन किया है नवारण प्रकाशन ने पुस्तक में भंवर मेघवंशी ने संघ में रहते हुए अपने अनुभवों का विवरण प्रस्तुत किया है फिलहाल वो संघ छोड़ चुके हैं और दलित कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कमियों को उजागर कर करने में लगे हुए है तो अगले सप्ताह इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य